नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में है और अच्छा लग रहा है आज का दिन विशेष बारह नवंबर है और एक अच्छा दिन है दिवाली की शुरुआत है और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक विशेष ज्योतिष आचार्य जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और इनके हाल ही में जो प्रिडिक्शन उन्होंने किया है वो बिल्कुल सटीक बैठता है उनका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बर्थ डेट और अपने प्रॉब्लम सवाल लेकर इनके ऊपर थोड़ा बम्बार्डिंग करें ताकि आपका जीवन बन सके <laughs> दिल से स्वागत करते हैं इन चंद तालियों के साथ और बहुत बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जी जी जी शुक्रिया आ, रोहन शर्मा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर और मैं YouTube पे आपको आपके वीडियोस देखता हूं, तो उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को बताते हैं और आप चैनलों पर भी आते रहते हैं तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा है इस वक्त आपसे रूबरू होने का एक साक्षात्कार हो रहा है अच्छा लग है। और चलिए आपके स्वागत में हमारे साथ विशेष आर्टिस्ट जुड़ गए हैं आ, यूपी से आए हुए हैं विक्रांत राय बहुत बहुत आपका स्वागत है और रोहन शर्मा जी के स्वागत में एक बहुत ही सुंदर कार्य गीत पेश कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे <laughs> जी जी जी पहले तो मेरा नमस्कार आ, मैं आप लोगों के बीच मैं... एक गणेश वंदना रखता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ Ha ah, ah. ha है वो विघ्नहरता वो विघ्नहरता लंबो तर है गजानन वो कहलाते सब शुभ कार में सदैव पूज जाते सदेव o o o mujhe jaate ho ganpati ganpati aa गणपति वर्ग नाम ना दूजा सबसे पहलो इन पूजा गणपति वर्गा नाम ना दूजा सबसे पहलो इन पूजा सारे लड्डुओं द भोग सारे काम मेरा सोनेंगे गणपति वर्गा नाम पूजा ना सबसे पहलो इन्हें दी पूजा लड्डू का भोग लगाइए सारे काम राजने गे गणपति जी गणेश सारे काम राजने सारे काम राे थैंक यू जय सिंह चलिए विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद जी के लिए के कार्यक्रम आगाज में और ओके देखिए मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ उदयपुर का निवासी हूँ राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत जगह उदयपुर आप सभी ने नाम सुना होगा जिलों की नगरी भी बोला जाता है उदयपुर को <laughs> और उदयपुर में हालांकि आप भी, भी अच्छा चित्तौड़ का नाम भी आपने सुना होगा बेसिकली मैं चित्तौड़ से बिलोंग करता हूँ काफी सालों से उदयपुर में रह रहा हूँ और लाइक मेरे दादाजी जो थे वो भी ज्योतिषाचार्य थे तो वहां से शायद मुझे भी कहीं ना कहीं ज्योतिष सीखने का मौका मिला हालांकि काफी सालों तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में ज्योतिष में इस तरह से आगे बढ़ूंगा इस तरह से आगे अगर तो बीटेक किया, किया है आई टी इंडस्ट्री एज ए मैनेजर की पोजिशन पर मैं काम कर रहा था और उसके बाद लाइफ एक्चुअली तो हमेशा भी कुछ सिखाती है और हमेशा मौका मिलती है जहाँ तो पर आप कुछ नया करने की कोशिश करें या फिर जहां पर आप कुछ ऐसा करें जो कि कि आपको destination तक है शायद ये मेरा एक एक जरिया था था जिसके जिसके मैं मैं लोगों लोगों की मदद कर और जरिए बाकी सारे लोगों को बता ज्योतिष में आज भी वो पावर है आज भी वो आ, ताकत है कि ज्योतिष में कहीं ना कहीं हम उस लेवल में पहुंच सकते हैं जहां पर इंसान सोच भी नहीं सकता जी, आ, जी, मैं बात करू यहाँ पर तो दो से जब मैंने बी शुरू किया था उसी समय से मैंने ज्योतिष को भी पढ़ना शुरू किया था और पूरा का पूरा जो आप कहें कि लेके लाइब्रेरी में जाके मैंने करी है। और खुद से ही सारी चीज एक्सपीरियंस करतेरह साल से ज्यादा हो चुके हैं जहाँ पर मैं ज्योतिष आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी उतनी ही लगन से पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये एक सा फील्ड है जिसमें आप जितना पढ़ेंगे उतना अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे उतना आपको तो बड़ा मिलता जाएगा like, universe, नहीं। like, एक, एक ज्योतिष तो देखने। देखने में, में काफी ज्यादा समय दिया काफी का और आज की डेट में आप देख रहे हैं काफी अमेरिका का प्रशिक्षण जी मैंने किया था ये बुकम के पास मैंने किए हैं और ऑलमोस्ट uh, सारे ही प्रोडिक्शन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आप आराम से देख सकते हैं उन्हें कि वो किस लेने की कोशिश कर रहा हूँ इतना सा है की से, से सिर्फ ये बात हटा पाए ज्योतिष सिर्फ पैसा लुटने के माध्यम है क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअली हकीकत यही हो है की लोगों को यही लगता है की ज्योतिष के माध्यम से सिर्फ पैसा लूटा जा सकता है बट मैं ये सिर्फ नहीं करना चाहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से आप अगर सच्ची अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्योतिष में शायद आपको तो बहुत कुछ चीजें ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है की आपका जो प्रिडिक्शन के वीडियोज है वो निश्चित तौर पर एक सहीक बताता है और आपका जो रिसर्च है इसमें ज्योतिष में उन चीजों को आप अभी भी कर रहे हैं काफी अच्छा रिसर्च हो रहा है आपके द्वारा तो अच्छा लगा हमें आइए आगे बढ़ते हैं जयश्री जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं जयश्री जी आपको कुछ पूछना है ज्योति आचार्य रोहन जी से हेलो हां जी मैम नमस्कार रोहन जी मैं जयश्री बोल रही हूँ मुंबई से आ, आप जो बोल रहे थे वो आ, सही है आ, मतलब लोगों के दिमाग में वो चीज रहते हैं बराबर पर आ, ऐसी बात भी है की हम लोगों ने जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उम्मीद लेके तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कुछ उलझा नहीं है आ, लाइफ में समस्या है कुछ उसके उनमें एक राह दिखाए तो पॉजिटिव जो चीज है क्योंकि समस्या में लोग जब रहते हैं तो पॉजिटिव बातें उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है तो जब हम पॉजिटिव कुछ सुनते हैं तब बहुत पॉजिटिव सोचते है और एक पॉजिटिव माइंड लेके घर वापस आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट uh, है लाइफ में, exactly, exactly, में हाँ। exactly, हाँ। तो, uh, समझे काफी लोगों को मतलब नहीं पता की एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है लाइक पीपल डोंट नो वट इज द मीनिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी बेसिकली चीज ये है कि एस्ट्रोलॉजर इज अ गाइडर एक गाइड है जो की आपको गाइड कर सकता है He can't push you, वो आपको पुश नहीं कर सकता वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही वो आपको एक हंड्रेडेंट चीज बता सकता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि कर्म हमेशा प्रदान होता है और हर इंसान का अपना होता है। हो। अगर आप अपने कर्मा के ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद कुछ तो चाहे कितने भी निकल जाए आपकी डेस्टिनी चाहे कितने भी निकल मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ जो लाइव एग्जाम्पल है और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने देखा हुआ है देखिए एक आ, मैं अपने नेबर की ही बात बता रहा हूँ यहाँ पर जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी आपसे शायद 2011 या 12 की बात बता रहा हूँ जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो मैंने उनकी कुंडली देख के कहा था कि यार आपको तो मेडिकल में जाना चाहिए था मेडिकल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा फील्ड दिखाई देता है कुंडली के माध्यम से दिल्ली सेट की यार मैं तो सी कर रहा हूँ मैंने तो सीए एडमिशन ले लिया है और अब तो मैं सीए ही कर पाऊंगा क्योंकि तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स का है कॉमर्स वो तो जब इस तरह से उन्होंने मुझे बताया तो अब मुझे लगा कि यार सी ए तो इनका हो नहीं पाएगा पर मैं उन्हें भी नहीं कर सकता कि सी ए नहीं हो पाएगा मना करूंगा तो दिल टूट जाएगा और मेहनत छूट जाएगी तो वहां पर बट तो मुझे ये पता चल गया था कि सी ए नहीं हो पाएगा फिर भी मैंने उन्हें गाइडेंस दिया जितना हो सके कोशिश करी बट एट द एंड आज की डेट तक आज आठ साल हो चुके हैं उस बात को और आज की डेट तक भी वो पर्सन सी के एग्जाम दे रहे हैं और उनका फाइनल ईयर अब तक नहीं क्लियर हो जबकि सारे फर्स्ट uh, ग्रुप और सेकंड ग्रुप उन्होंने क्लियर कर लिया बट फाइनल ईयर अभी तक भी क्लियर नहीं हो रहा और वो जॉब कर रहे हैं सोचने वाली बात है कि वो जॉब कर रहे हैं एक मेडिकल कंपनी में तो ये, एक, तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी मेडिकल तक लेके गई कहीं ना कहीं डेस्टिनी उन्होंने मेडिकल के फील्ड तक टच करके गई है तो दिस इज द डेस्टिनी बेसिकली तो एस्ट्रोलॉजर तो कैम गाइड यू आप ऐसा कर सकते तो हैं आप किस लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और किस लेवल पे चीजों को लेते हैं बट जो भी प्रोडिक्शन निकलेगा प्रॉबीबिलिटी अगर आपने समझ ली और अगर आपने तो से, से ज्यादा रास्ता आसानी से निकल और से जाएगा खत्म हो जाएगी जी जी जी रही एक और बात पूछना चाहूंगा आप, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो गया है आपका और ज्योतिष में ही क्यों आया आप कोई और फील्ड क्यों नहीं चुना बेसिकली यार ये बात आधी बताई मैंने आपको कि मैं ज्योतिष में ही हूँ बेसिकली मेरी अपनी आईटी कंपनी है रोहन इंस्टीटेट नाम की मेरी, मेरी अपनी एक आईटी कंपनी है उदयपुर में, में, में ही है और एक और छोटा सा ऑफिस डेहली में है मेरा और ज्योतिष में लाइक मेरी कोई मेरी सिटिंग नहीं है फेपर भी, फेपर भी, और हजार पंद्रह सोलह के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कारण से आ, मुझे लगा कि यार मुझे लोगों को बताना चाहिए एक्चुअली परेशान उसके उसके हो गया था परेशान हूँ और जब उसने मुझे दूसरों के रिजल्ट बताया कि मैं यहाँ गया उसने मुझे ये यह कहा यहाँ गया मुझे ये कहा समस्या तो ही नहीं है जितना लोगों ने उसको बता दिया या जितना लोगों ने उसको गुमराह कर दिया और बहुत छोटा hmm. सा उसका सॉल्यूशन था जो कि मैंने उसको बताया और उसने वो सॉल्यूशन किया उसका काम भी not, uh, ये hmm. दूसरों तक मुझे लगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा बिजी था तो मुझे नहीं लगता था कि यूट्यूब पे चैनल बना पाऊंगा कभी भी या पब्लिक के सामने इतना अच्छे सेन कर ज्योतिष को एक्सप्लेन कर पाऊंगा टर्निंग पॉइंट बेसिकली वो जॉब ड्रॉप करने के बाद मैंने की कहीं खुद का करना है like, इसी बीच में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए ये कि दिसंबर 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ हमारे उदयपुर में ही करणी माता का मंदिर है तो आई वॉज गोइंग टू द टेम्पल ऑन बर्थडे अर्ली मॉर्निंग की बात होगी मेरे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है पास कि कि वैष्णो देवी 14th 2019 जी माता वो कहते हैं कि माता का बुलावा जब आता है तो वो आ ही जाता है आप उसे मना नहीं कर सकते mm. रूम नहीं सकते और even I was not even, था कि वैष्णो देवी बट शायद मेरा कभी खुद का प्लान बन नहीं पाया ठीक है। तो कहते हैं कि शायद एक आध्यात्मिक पावर मिली या फिर कोई कोई एक्टिव बोलते हैं कि बॉडी में चक्र होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं तो आई फेल समथिंग वहां से जब मैं वापस आया तो आई आई हैव हैव डिसाइडेड कि नाउ टू स्टार्ट माय बिजनेस तोड़ी में मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और रोहन शर्मा हमारे साथ है ज्योतिष गुरु और विशेष रूप से उनका एक नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा है शायद इस वजह से बीच बीच में थोड़ा सा कम हो कोई बात नहीं हम लोग मैनेज कर पाएंगे और आ, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जी की ज्योतिष बहुत सारे लोग देखते हैं करते हैं उनका एक प्रोफेशनली बिजनेस भी है और आपने इसको एक यूनिक सर्विस के बारे में सर्विस के लिए आपने इस चीज को सुना और इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो मोस्टली जहां पर इसका मेन मुद्दा आता है चर्चा का जो विषय होता है वो प्रिडिक्शन के ऊपर आता है तो exactly, जो exactly. को सब को जो लोगों को है है के लिए जाना जाता इवन इलेक्शंस होते हैं जैसे आपका ये इलेक्शन वाला अमेरिका था उसका प्रडिक्शन आपने किया तो ये मेन कैसे करते हैं प्रिडिक्शन किस तरह से होता है इसके लिए क्या क्या चीजों की आप सोचते हैं कितना डाटा इकट्ठा करते हैं आप ओके <laughs> okay. मैंने अगर आप देखेंगे YouTube पे तो अमेरिका के दो वीडियोस मैंने बनाए थे स्पेशली अमेरिका के ऊपर और अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए थे एक वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली को एनालिसिस किया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में वो पावर है कि वो इस बार भी इलेक्शन में आ सकते हैं और इलेक्शन को तो तो फाइट करके जीत सकते हैं तो पहला मेरा डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के ऊपर था और उस समय मेरे पास जॉय बिटेन का डिटेल नहीं था तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था व्यूअर्स कि अगर किसी के पास डिटेल्स हो तो प्लीज मुझे प्रोवाइड करा देखे यूएससी कहीं व्हाइट हाउस से ही करते थे, तो उनके पास डि था, का, उन्होंने मुझे कार्ड बिटन का बारे में लिखा हुआ था सारा का सारा एंड उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ प्लेस भी था तो वहां से फिर मुझे आइडिया मिला जॉय बिटेन की कुंडली का एंड जब मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने अमेरिका की तो एक प्रोडिक्शन को करने के लिए अमेरिका की कुंडली का करना भी जरूरी था और दोनों पार्टिसिपेट के आ, की कुंडली एनालिसिस एनालिसिस करना भी जरूरी था वो करने के बाद मैंने जब काली देखा कि यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप मैंने एक वर्ड यूज किया था आप सुनिएगा वीडियो कि शाम अगर डोनाल्ड ट्रम्पलेक्शन को जीतना चाहते हैं तो वो शाम दाम दंड भेद चारों नीतियों का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ही काफी मशक्कत के बाद ही वो इस इलेक्शन को जीत पाएंगे। अदरवाइज़ जाएंगे और वैसा ही रिजल्ट भी हमें देखने को मिला की डोनाल्ड ट्रंप ने सारी कोशिश कर दी इवन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं बट बचा नहीं है और नहीं बचेगा <laughs> बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शन किया और इसके लिए आपको मेन डेट ऑफ बर्थ की संगीता जी ने एक नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन टू पॉइंट फोर एफ एम हाँ रोहन जी संगीता जी ने एक मैसेज किया है क्या आ, अपनी कुंडली क्या अपने नाम के आधार से बना सकते हैं या फिर उसके लिए और कुछ चाहिए आ संगीता आ, जी को तो मैं बताना यहां पर कि देखिए आपने जैसे सवाल पूछा है कि अपनी कुंडली के अपने आ, कर्म के आधार से बदल सकती है या नहीं आ संगीता जी देखिए कुंडली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक एस्ट्रोलॉजी और एक ज्योतिष विद्या ये गाइडेंस है आपके लिए इस गाइडेंस के जरिए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं बहुत आराम से। तो रिजल्ट अच्छे होंगे कर्म अगर खराब होंगे तो रिजल्ट में नेगेटिविटी आ सकती है ऐसे भी चांसेस बनते हैं और ज्योतिष माध्यम से ज्योतिष के उपायों से ज्योतिष की विद्या के माध्यम से आप अपने कर्मों को अच्छा करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं इसलिए आप कर्म को बेस मान के कुंडली को आधार माने कुंडली को आप सपोर्ट माने तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा अगर आप कुंडली को बेस मान के कर्म को सपोर्ट करेंगे तो आपको शायद नुकसान ज्यादा हो सकता है तो इसलिए हमेशा कोशिश करें जैसे कि अगर आपके चार्ट में है कि आप मेडिकल साइंस में जाएंगे आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशंस उसी लेवल की और उसी तरह से करना शुरू कर देना चाहिए जिससे कि आप अपनी डेस्टिनेटी तक पहुंच पाए अदरवाइज वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा आपका एक तो सवाल है कि कितनी उम्र के बाद कुंडली के ग्रहण का मांगलिक होना ओके okay. देखिये एक चीज में बताता हूँ एक भ्रांति है एक तरह की कंफ्यूजन है सभी के बीच में कि मांगलिक जो होते हैं वो अट्ठाईस साल के बाद काम नहीं करते कुछ लोग कहते हैं अड़तीस साल के बाद काम नहीं करते मंगल का इफेक्ट खत्म हो जाता है देखिए एक चीज़ पे बताना चाहता हूँ हर एक भारतीय कुंडली में मांगलिक का इफेक्ट अलग अलग होता है ऐसा नहीं है कि, कि सभी की कुंडली में थर्टी पे खत्म हो जाएगा या सभी की कुंडली में 28 पे खत्म हो जाएगा बिकॉज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने चार्ट में फिफ्टी एट तक और फोर्टी सिक्स तक भी मंगल का असर होते हुए देखा है और वहां पर मंगल के कारण मांगलिक के कारण स्पेशली प्रॉब्लम होते हुए देखी है तो इसीलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि मांगलिक का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा किसी भी ग्रह और नक्षत्र का असर जल्दी खत्म हो जाएगा एक चीज मैं हमेशा यूज करता हूँ अपने प्रडिक्शन में आप इसको इस तरह से समझिएगा अगर कोई ग्रह या कोई नक्षत्र अगर कोई ग्रह या कोई नक्षत्र अगर बैठा तो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है बट वो बैठा है तो देगा ही देगा ये बिल्कुल चाहे तो बादल हो बट अगर सूर्य उदय हुआ है तो वो अपना प्रकाश डाल के ही रहेगा उससे आप छुपा नहीं सकते तो ग्रह और ये जी, संगीता जी आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अपना जवाब मिल गया होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर रोहन जी से जुड़ते हैं आप तब तक अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी प्रॉब्लम को पूछना चाहे तो जरूर हमारे साथ इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जय श्री जी एक छोटा सा पीस आप सुनाइए गीत का रोहन जी के लिए हेलो हाजी जैना बीती रा बीताई देना बिरा पिछाई देना भी होने लाप बीती रा बीताई देना teri teri hoi badti ho koi to ho raha hai mole ho na bo se koi to bula le chao ho बीदी वाली बीदी वाली रखिया हुई लागू बुझाई के देना बीती रंग बीताई देना विरहा जान भिगे हुई की ना थैंक जय श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे अभी कई चीजें हैं ग्रहों के नक्षत्र वगैरह वगैरा के जो बदलाव होते हैं वहाँ तक तो कोई जाता नहीं है लेकिन फिर ये चीजें कैसे हम लोग बताते हैं क्या गणना है मैथमेटिक्स इसमें बहुत काम करता है ऐसा मैंने सुना था तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी बच्चों को यूथ को समझ में आ जाए कि हाउ इट वर्स थोड़ा सा <laughs> लेता हूँ मैंने अभी है मेरा एक हुआ दिनों पहले, तो बेसिक एडवांस के लिए मैं like, आ, लेता हूं courses. अब देखिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर कैसे प्रडिक्शन करता है कि एक उसने एक ग्रह देखा और उसने एक रैंडम प्रशन कर दिया एंड दैट इज इट एंड क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो एक कुंडली को बहुत ज्यादा टाइम दे और बिकॉज मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ मैं क्या करता हुँ? और एक कुंडली को analysis करने में कम कम से कम 40 समय का समय लगता ही लगता है पांच मिनट में कुंडली देख के अगर किसी ने बता दिया है तो नाइन के चार्जिस बन जाते और एक तो होता है नॉर्मल ग्रह देखना इसके बाद ग्रहों की पोजिशन देखना ग्रहों की स्ट्रेंथ देखना और ग्रहों के साथ नक्षत्रों को देखना और नक्षत्रों की पोजीशन और उसकी स्ट्रेंथ को देखना ये एक पूरा पैकेज होता है पहली स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्ट स्टेप उसके बाद करंट टाइमिंग को देखना करंट टाइमिंग में कौन सा तो तो ग्रह फ्लक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखना उसके बाद आप हम ये यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस लेवल पे पे आज के, के टाइम इफ़ेक्ट कर रहा है एक होती है जनरल कुंडली जनरल कुंडली जो आपको नॉर्मल बता देंगे आपकी इयर चार्ट जो आपको बताया जाएगा आपका ये वाला साल कैसा जाएगा उसके बाद एक होता है मंथ चार्ट जो की आपको बताएगा की ये महीना कैसा जाएगा कैसा जाएगा उसके बाद होता है आज का दिन कैसा जाएगा और उसके बाद भी एक चार्ट होता है तो जब वोटिंग पड़ रही है और जब रिजल्ट निकल रहा है दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होती है क्योंकि जब एक तो एक तो होता है कि जब वोट डाल रही है तो वो किस से वोट डाल रही है उस समय का स्ट्रक्चर क्या बनता है एक जब रिजल्ट निकल रहा है लेक छोटे से बच्चे का एक्जाम एक्जाम ले पर तो एक बच्चा जब जाता है इसलिए उसके ग्रहों का भी इन्वॉल्व यहाँ पर रहेगा और उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डे कैसा है उसके बाद ही आप एक पर्सन को बताते हो कि आपका एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा नॉर्मल को रिजल्ट अच्छा जाएगा या शुक्र को खराब जाएगा अगर सिर्फ ये बोल देख के लिए हंड्रेड परसेंट एक बट नाइनटीटी आप तो आपको मिल ही जाएगी कि इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि जैसे आपने कहा मैथमेटिक है सच में हार्ड मैथमेटिक तो इसीलिए उसमें काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है और कुछ चीजें होती है तो हो सकता है कि कभी कभार देता हूँ कुंडलीसिस के लिए और उसके बाद ही कोई प्रडिक्शन यहाँ पे निकालता हूँ जी जी जी अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्रिडिक्शन निकालते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगता है कि अगर रिजल्ट इलेक्शन का निकालना है तो फिर उन ग्रहों को देखते हुए फिर व्यक्ति की पर्सनैलिटी और फिर उस समूह को देखना पड़ता है तब जाके ये चीजें होती हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उन चीजों को कैसे गिनते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अगर समझो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं किसी के जीवन में तो उसको हम लोग कैसे क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या सोल्यूशंस है व्यक्ति के जीवन में समझो उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है या परिस्थिति ऐसी है कि वो बहुत मेहनत तो कर रहा है लेकिन उनको आ, ए, जो चाहिए इनकम वो नहीं हो रहा है हर बार नुकसान होता है तो ऐसे में वो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ओके देखिए सबसे पहले मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम को फाइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि चार लोगों के बिजनेस में अगर प्रॉब्लम है मान लीजिए चार लोग सेम कैटेगरी के लोग मैं आपको इसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा उससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी नहीं। नहीं। चार लोग हैं जो कि बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं uh, कि मैं अगर एक उपाय बताऊंगा तो uh, ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक उपाय चारों की लाइफ पर सेम काम करेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर एक क्योंकि लाइफ बिजनेस के खराब होने का रीजन कुछ और होगा और उसके पीछे का ग्रह कुछ और होगा और इसीलिए हर एक ग्रह का अपना एक उपाय होता है अपनी एक रेमिडीज होती है और रेमेडीज के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि मैं जो सबसे पहले यूज करता हूँ विच इज अ मंत्र रेमिडीज की मंत्रों में बहुत शक्ति होती है बहुत पावर होती है तो इसीलिए मंत्र से अगर आप किसी चीज को सही करना है तो वो सबसे अच्छा है इसमें मेहनत लगती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता दूसरी पूजा पूजा पूजा होती है, में भी वो जो आप खुद नहीं होती। की नाम किसी को पैसे कभी मिल दीजिएगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है समस्या आपकी है और पैसे भी आप दे रहे हैं तो पूजा भी आपको ही करनी चाहिए तब भी आपको फायदा मिलेगा आपने किसी और को पैसा देखिए उससे पूजा करवा ली उसका फायदा नहीं मिल सकता और नहीं, नहीं, के तो रास्ते निकल जाते हैं और घरेलू तो है उपाय को काम में लेता हूँ वैदिक ज्योतिष के जो बहुत बेसिक उपाय है जो की बहुत पावरफुल है क्योंकि जैसे हमने सभी ने सुना है की उपाय जो कि उस जमाने में किए जाते थे जिस जमाने में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत आगे तक माना जाता था और तो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता, करता हूँ और अपने लाइफ में किया है की कि जितना उस लेवल तक का कोई भी दूसरी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाती जी जी समझना बहुत जरूरी है और जब आप समझते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका सोल्यूशन मिलना आसान हो जाता है तो आई विद्यार्थी को कैसे अपने जीवन में उसके रिजल्ट को लेकर काफी टेंशन रहते हैं और आज कल तो चलिए शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल चेंज हो रहा है और चेंज ऑफ एजुकेशन पे आपका क्या प्रिडिक्शन है क्योंकि पहले लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे और आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टीचर्स ये बोल रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये कुछ पता नहीं चलता पन टाइम बींग के लिए हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में हम हाँ अपना लेक्चर्स डाल देते हैं वीडियो पे और जो बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये एक बार दिक्कत है और जो फील होना है बच्चों को देखकर जो हम जोश से पढ़ाते हैं समझाते हैं वो चीजें तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कुछ चीजें कैमरा को देखकर बोलना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल नई चीज आ रही है तो इसको देख के आपको क्या लगता है क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग आने वाले समय में एजुकेशन का क्या सिस्टम होगा देखिए दो की अगर हम बात करें तो दो का जो दौर चल रहा है ये एक्चुअली परिवर्तन का दौर है मैंने एक चीज अपने में भी कही है कि 2000 की दो हजार दो हजार परिवर्तन का, का महीना साल है बेसिकली और 2020 का जो संबंध है वो भी राहु से संबंध है इवन अच्छा इस साल अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसी चीजें हो रही है लाइक कोरोना एग्जाम्पल फॉर एन बड़ी हमारे सामने है। तो पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं पर हकीकत यह कि प्रौब्रेंगे प्रौब्रेंगे प्रौब्रेंगे ताम प्रौब्रेंगे ताम है पर हकीत नहीं हमें कहीं ना कहीं जहाँ के आ चुके हैं और आप उन तो चीजों को भूल चुके हैं जैसे देखा है साथ में रहने का मौका मिला कोरोना में तो ये भी टाइम का इंडिकेशन था You you have have to to spend some time with the family and you have to know the value of the family family. family family and know value value of support वो चीज यहाँ पर हमें जैसे अगर हम बात करें तो education के लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है बहुत बड़ा changes यहाँ से होने वाला है एजुकेशन और, और प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर अगर हम देखें तो पर दोनों ही में ही वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम का जो कल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये कल्चर आने वाले चारों में बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा और ये कल्चर कहीं ना कहीं देखेगा इस डायरेक्शन को एक वर्चुअल एजुकेशन में कन्वर्ट करने की करेगा जहां पर अब असाइनमेंट्स और काफी चीजें जो थी प्रैक्टिकल हो जाएंगी अब तक जो इंडिया में चल रहा था वो थ्योरी पे एजुकेशन ज्यादा चल रही थी बट अब यहाँ से जो परिवर्तन स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिकल और असाइन ये ये एजुकेशन में में में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी जो जो कि कंट्रीज काफी समय से से चल रहा है तो अब इंडिया यहां शुरू शुरू होने शुरू होगा जी जी जी जी तो ऑनलाइन तो ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन वाला ये कहां तक हम सभी को अपील करता है विद्यार्थी या टीचर्स को ओके कि जिसे पढ़ना है वो ऑनलाइन में भी पढ़ सकता है और वो ऑफलाइन में भी पढ़ सकता है इट इज एंड मैटर ऑफ दें बट हाँ ऑनलाइन एजुकेशन पावरफुल नहीं है जितना की हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन को देखने को मिलता है हम स्कूल जाते हैं हम चीजों को समझते हैं हम पूछते हैं हम चार बार डिस्क्रस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज लाइक uh, like, जितना आप घर पे रहेंगे उतना आप लेजी होते जाएंगे और जितना आप लेजी होते जाएंगे उतना आप अपनी चीज से दूर होते 100% नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ये और चेंज होगी अभी मुझे पूरा यकीन है आने वाले सालों में कि ये थोड़ा और चेंजेस होगा इसको और ज्यादा बेटर बनाया जाएगा क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन ये फर्स्ट लेवल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इसीलिए उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ अभी और उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिले जितना मिलने चाहिए थे जी जी आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी आपने बताया रोहन जी और जैसे भारत को बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि विश्वगुरु बनेगा और काफ़ी लोग इसके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में एक बार अगर विश्वगुरु भारत बनेगा इसके ऊपर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ने अपने अपने विचार अपने अपने भावनाएं और काफ़ी वीडियोज उसमें तत्वों के भी जोड़ दिए हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए इन सारी चीज़ों को तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से हम बताएं तब तक मैं विक्रांत जी को कहूंगा कि दो मिनट का जो है सुंदर सा गीत पेश करें फिर से एक बार छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और जो विद्यार्थी जो दर्शक देख रहे हैं और उनको अगर कुछ पूछना हो अपना डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपनी कुंडली को अगर जानना है तो निश्चित तौर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में टाइप करें तो हम रोहन जी से प्रश्नोत्तरी भी आप लोगों की करेंगे जी जी जी एक गजल आप लोगों के वीर अब कहा हू कहा नहीं हूँ मैं जिस जगह हू वहा नहीं हूं मैं कौन आवाज दे रहा है मुझे कोई कह दे यहाँ नहीं हू मैं मैं हवा हूँ कहा वतन मेरा मैं हवा हूँ कहा वतन मेरा दस्त मेरा नमंग मेरा मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा मैं मैके हर चंद एक खाना नशी मैं मैके हर चंद एक खाना नशी अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा दस्त मेरा नाये चमन मेरा मैं हवा हूँ कहा वतन मेरा मैं मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा Thank you. Thank you, बहुत सुंदर विक्रांत जी थैंक यू सो मच फिर से मैं रोहन शर्मा से जोड़ना चाहूंगा आइए बात करते हैं के बारे में. भारत विश्व गुरु बनेगा इसके बारे में <laughs> देखिए लोग क्यों नहीं मानते कि भारत विश्व गुरु नहीं है मैं तो शुरू से मानता हूँ कि भारत विश्व गुरु था है और हमेशा आ, रहेगा बिल्कुल सोचने वाली बात है कि ऐसा बात ही क्यों निकल के आई कि भारत विष्णु गुरु नहीं हम भारत में रहते हैं और हम जानते हैं कि दुनिया की हर कंट्री में भारत के लोग रहते हैं जी। ऐसी कोई भी कंट्री शायद जहां पे भारतवासी ना गए हों तो फिर जब भारतवासी अगर सभी जगह हैं तो भारत अपने आप में सर्वोच्च परी है और भारत अपने आप में काफी ज्यादा आगे है यही बात ग्रहों के हिसाब से भी बताने की जरूरत है यहाँ पे देखिए अः एक चीज हमेशा याद रखिए कि समय हमेशा बदलता है समय कभी भी एक, एक साथ नहीं रहता समय का पहिया पहेशन रखनी है वो कल नहीं होगा। तो ये बात हमें हमेशा और इसीलिए ये बात भी निकल के आ रही है कि भारत विश्वगुरु वापस से बनेगा क्योंकि लोगों को लगता है कि भारत विश्वगुरु की जो पद्धति थी जो लेवल था वहां से थोड़ा डाउन आ चुका है या फिर वहां से जो हमने तो हमने साल का जो एक संघर्ष देखा था समय में वहां से फिर आजादी देखी और आजादी के बाद से से अब आज हम हम 2020 देख रहे हैं तो जैसे जैसे वापस प्रगति की ओर चल रहे हैं वापस से हम अब ऊपर चढ़ रहे हैं और तो भारत की कुंडली अगर हम देखें यहाँ पर जो आजाद भारत की कुंडली थी वो तो अगर आप देखेंगे तो देखिये तो आजाद भारत की कुंडली से पहले हिंदुस्तान की कुंडली थी बहुत कम लोग जानते हैं कि की भी अपनी कुंडली है हिंदुस्तान की एक कुंडली है एशिया की कुंडली है और भारत की कुंडली है एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कभी भी नोट करिएगा मैप लेके बैठिएगा और आप देखिएगा कि दुनिया में अब तक अब कितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे वो विश्व युद्ध हो गया चाहे वो कोई रिसर्च हो गया बड़ी चीजें हो गई सारी की सारी चीजें नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हुई है आप देखिएगा की ज्यादातर चीजें नाइनटी चीजें जो है वो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूनान की जो कंट्रीज थी वहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई है और वहां से होते होते ब्रिटिश और इंडिया की तरफ दो डायरेक्शन में वो डिवाइड हुई है तो बाकी का जो कंट्री है बाकी का जो वर्ल्ड है वो पूरा अलग और नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन की कंट्रीज जो है वो बिल्कुल अलग और जो मेन फाइट्स हैं ये भी इन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी या आगे भी चलती रहेगी तो चाहे भारत गुरु बने चाहे ना बने बट भारत को संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा ये भारत की कुंडली में ही लिखा हुआ है या फिर ये कहें कि आजाद भारत की कुंडली में ही लिखा हुआ है क्योंकि तो बहुत कम समय था आ, बहुत कम लोग जानते हैं कि आजाद भारत जब आजाद हुआ था तो उसका मेन जो कुंडली था वो कब बना था और, और यह पता है कि आजाद भारत की कुंडली क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ एक ही दिन का डिफरेंस था उस एक दिन के डिफरेंस में कुंडली में इतना फर्क आया है जबकि ग्रहों के बीच में बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं है एक दिन के डिफरेंस में कुंडली में इतना फर्क है कि आज भारत का बिल्कुल और का बिल्कुल तो इसीलिए बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हालांकि मैंने अभी तो कहीं पर भी नहीं बताया ये चीज और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर बता रहा हूँ कि टू से जो लाइफ चलेगा भारत वो एक विश्व गुरु के बने ही कर रहा और और ये ये बता देता हूं कि 2022 दो, दो, दो, दो साल रहेंगे, ये साल रहेंगे रहेंगे पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड के के लिए संघर्ष वाले पूरा 2020 से लेके 2030 बीच में दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है बहुत सारी नई चीजें आने वाली है और बहुत सारी चीजें बहुत सारी ऐसी जो लोगों को लग रहा था की सालों साल लाइफ यही चलती रहेगी वो सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएगी 2020 से बीस के बीच का जो दौर है यह पूरा का पूरा परिवर्तन का दौर है अभी अगर आप करंट टाइम में बात करें भारत की इकोनॉमी की भी बात करें तो आज के टाइम में भारत की इकोनॉमी डाउन है और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नवंबर दो हजार इक्कीस का समयगा ये फैक्ट है एक तरह से इसको आप चाहें लिख के रखिए अभी और बाद में चेक करिएगा नवम्बर टू के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी अच्छे लेवल पे जाना शुरू कर देगी और 2024 के बाद का भारत आप सभी को एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ ग्रो करता हुआ दिखेगा बहुत अलग लेवल पे दिखेगा जहां पर हम काफी ज़्यादा चीजें जो है हमारे देश में भी एक अच्छे लेवल पे होना शुरू हो जाएंगी तो वो एक दौर रहेगा पर लोग, लोग भारत में आना शुरू कर देंगे वापस से और भारत को मानना शुरू कर देंगे तो बेसिकली विश्व गुरु का मतलब यही है कि पिपुलर आस्किंग फॉर द इंडिया पिपुलर आस्किंग फॉर द इंडियन पीपल बेसिकली तो वो है एक चीज कि वहां पर भारत अपना एक अस्तित्व वापस मजबूत करेगा और भारत अपना दौर वापस पे स्ट्रांग करेगा। जी जी जी बहुत ही अच्छा आपने बताया। मच। so और दो पूरा 2020 से लेकर 30 तक का परिवर्तन काल आपने बताया है एक लंबा सफर है जहाँ पर एक पूरा यूटर्न होने वाला है जो आपने कहा और दो में वो चीजें सौ साल में एक बार आया है इट इज नॉट ये ऐसा नहीं है आप अगर थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो में भी भी भी एक बीमारी थी उससे उस समय परिवर्तन का दौर चला था करोड़ों भी मरे थे उसके बाद 1920 ट्वेंटी स्पेनिश फ्लू बहुत खराब बीमारी थी और 1920 से लेकर 1930 तक का जो टाइम था वो भी परिवर्तन का दौर था और उसी दौर में शुरुआत हुई भारत के स्वतंत्रता की भारत के भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जो शुरुआत थी वो इन्हीं दस सालों में शुरुआत की गई थी जिसके रिजल्ट हमें 1947 था तो वैसे ही इस बार भी यहां पर ये एक है अभी भी कि क्या परिवर्तन होने वाले हैं बट हाँ ये सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में भी काफी बड़े बड़े परिवर्तन यहां से शुरू होने वाले हैं और इसके रिजल्ट भी हमें आने जाएंगे चलिए बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शन आपने किया है और काफी आप स्टडी करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है और समय के साथ साथ हम इन चीजों को देख भी रहे हैं बदलाव भी देख रहे हैं तो आई आगे बढ़ते हैं जय श्री जी कुछ और पूछना चाहेंगे आप आ, मेरा एक छोटा सा सवाल है आ, आप आ, बहुत लोग काफी यूज करते हैं आ, कोई प्रभाव को दूर करने के लिए तो उसमें सच में कोई असर होता है कि नहीं okay. आ, जी जनसिये बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको क्योंकि मैं आ, इसको देखता हूँ और मैं इसमें काम भी करता हूँ इसीलिए मुझे पता है एक छोटा सा धागा भी पावरफुल होता है और एक स्टोन भी पावरफुल होता है आप उसको किस इंटेंसिटी से यूज कर रहे हैं किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं और किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन की चार्ट में है कि उसे येलो सफायर पहनना चाहिए और आप अब हकीकत अगर देखें क्वालिटीज आती हैं, उसकी डिग्री आती हैं। और है येलो सफायर उसके चार्ट में किस लेवल पे इफेक्ट देगा वो भी चार्ट में बट तो लोगों के दिमाग में सिर्फ जैसे मैंने कहा जनरल प्रडिक्शन बना हुआ है कि येलो सफायर मीन्स कि पैसा ही पैसा है पुखराज का पहनने का मतलब पैसा नहीं होता हर एक स्टोन का अपना एक काम होता है और हर एक स्टोन की अपनी क्वालिटी होती है और वो काम करते हैं क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है कि मेरी राशि तुला है इसलिए मैंने डायमंड पहन लिया वो गलत है आपकी राशि चाहे तुला हो अगर आपके चार्ट में विनस खराब बैठा हुआ है तो वो डायमंड फायदा नहीं दे सकता उसी तरह से अगर एक जनरल होता है कि मैं इस तो को पैदा हुआ तो मेरा मुझे ये स्टोन सूट कर जाएगा, तो वो चीजें नहीं होती बेसिकली, क्योंकि मैं हमेशा जाता है जब आप मंत्र नहीं पढ़ सकते स्टोन तब पहना, पहना जाता है जब आप स्टो, है जब खुद पूजा नहीं कर सकते आपके पास तो उतना समय नहीं है आप इतना बिजी शेड्यूल में है कि आप खुद अपने आप से अफोर्ट नहीं कराते तब आप किसी और से मदद देते हैं कि आप वो चीज आपकी मदद करेट टाइम आप प्रेफर प्रेफर प्रेफर को को कमी करता करता तो मैं उसी समय जब इंसान के पास टाइम नहीं होता और वो अपने काम निकलवाना चाहता है तो वो उस समय स्टोन में काम करते हैं जी जय श्री जी समझ में आ गया आपको <laughs> अगर आप खुद से एफर्ट करेंगे मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको मिलेगा सब कुछ अगर नहीं सिर्फ अगर वो जेम्स या फिर रत्नों को पहनकर सोचेंगे कि सब हो तो जाए अपने आप <laughs> तो ये भी पॉसिबल नहीं है ऐसा होता तो, तो फिर सभी लोग रत्नों को रहे। यही हो रहा है एक्चुअली सभी ने रत्न पहन रखे हैं, बट रिजल्ट किसी को मिल नहीं रहे और वो यही परेशान है तो पैसा खर्च कर दिया इतना बट मुझे रिजल्ट नहीं मिले तो क्यों उन्हें पता ही नहीं आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैंने, रत्ती, रत्ती बहुत होता एक रत्ती के लिए बट मैंने काफी लोगों को देखा है कोई ग्यारह रत्ती का पहन के बैठे हुए हैं कोई आठ रत्ती का पहन के बैठे हुए हैं और उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बट पहनना एक शौक होता है किसी का किसी को किसी ने कुछ कह दिया तो आठ आठ रत्ती दस दस रत्ती के स्टोन्स लाइक जो बहुत पावरफुल होते हैं आप स्टोन्स की पावर को समझिए ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से ये काम करता है ये भी आपने बताया है और कुछ चीजें बिना प्रॉब्लम के भी हम लोग जैसे कुछ कुछ लोग शौकीना तौर पर शौक के तौर पर पहनते हैं इन चीजों को तो साबित हो जाता है। जैसे कि हम बाहर करें कोहि का हीरा अगर आप सभी ने कहानी सुनी हो कोहनूर के हीरे की वो जहाँ रहा जब तक वो अपने राजा, राजा के पास था लाइक जो राजा थे इंडिया की या भारत की जब तक वो उनके पास था तब तक सब कुछ अच्छा था बट जैसे ही उन्होंने दिया अभी से सारी चीजें खराब हो गई और आज के डेट में वो कोई नही है तो चीज है काफी बार ऐसा होता है की स्टोन में इतनी पावर होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है या नहीं जाना है फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई रिंग पहनी और वो रिंग अगर आपके लिए नहीं सूट हो रही है तो हो सकता है कि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा और वो रिंग आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर आपको आप वो रिंग गिर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिंग गिर गई तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो हो जाती हैं जब एनर्जी अपने आप में स्ट्रांग होती है और एनर्जी को पता है कि अगर ये पहन के रखेगा तो नुकसान हो जाएगा तो नेचर भी वहां पर हमारी हेल्प कर देता है कभी कभी बट अगर हम फिर भी जबरदस्ती करते हैं वेन यू विल गो अगेंस्ट द नेचर तो अगेंस नेचर विल हार्म यू ऑलवेज तो अगेंस्ट द नेचर जाने का प्रयास कभी मत करिए नेचर के साथ चलिए हमेशा कितना फ्लो के साथ जाइए हमेशा आगे जाएंगे हवा की दिशा में जाएंगे तो आगे तक जाना आसान है हवा के अपोजिट जाएंगे तो रास्ता अपना खुद ही मुश्किल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे जी जी चलिए रोहन जी बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन आपने दिया बहुत अच्छा जेन्युन इन्फॉर्मेशन आपसे मिला मुझे और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्र अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों का मैसेजेस भी आया कि गुड इन्फॉर्मेशन करके थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि इतने एपिसोड को फिर से आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको सही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिले सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो कहीं फ्रॉड में फंसे नहीं और अपने जीवन को अच्छा बनाए तो चलिए जाते जाते रोहन शर्मा जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें से आप अपने जीवन में यूज करते हैं जो हम सभी को सुख दे सकें <laughs> मैं बिल्कुल आप एक मैसेज यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ज्योतिष पे विश्वास करें पर अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और ज्योतिष आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है ज्योतिष आपको पुश नहीं कर सकता और ज्योतिष आपको किसी भी एंगल में अः नहीं कर सकता आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आपको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए सबसे पहले आपके पास अगर प्लानिंग है तो ज्योतिष आपको सपोर्ट कर सकता है बट इफ यू नॉट है तो ज्योतिष कांट हेल्प यू आउट एनीथिंग। आपको उठना होगा देखिए ज्योतिष में सिर्फ इतना सा ही मिलेगा आपको कि आपके पास खाना है या खाना नहीं है अगर खाना है तो उस खाने को बनाने की उस खाने को खाने की मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी खाना आपका डायरेक्ट पेट में कोई नहीं रखेगा इसके लिए आपको प्रयास करना ही करना है तो इसीलिए ज्योतिष को बहुत सारी चीजें और भी जानने को है जो की मैं कोशिश कर रहा हूँ जान रहा हूँ जो उम्मीद है कि मैं सभी को शो कर पाऊंगा की एस्ट्रोलॉजी आज भी उतनी ही पावरफुल है और अपने प्रोडिक्शन को मैं इसी तरह से आगे और भी रख पाऊंगा जी जी Thank you so much. रोहन जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके ये चंपा लिया आपके लिए थैंक यू जय श्री जिन्होंने अपनी भावनाएं विचार गीतों के माध्यम से आपने रखा तो मित्रों तो आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हमने बातें की ज्योतिष के बारे में और कई बार चीजें जो है हम लोग समझते हैं कि इससे हो जाएगा और नहीं होता है तो हम दोनों चीजों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या किया जाए तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ अच्छी चीजें आप तक पहुंच जाएं कि ज्योतिष क्या करता है और आपको क्या करना है तो ज्योतिष किस तरह से सही है और किस तरह से वो गलत है तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट इसको देखिए तो आपको हर चीज ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी नॉलेज आपको सुनने से काम आएगा सुनने के बाद आपको उसका चिंतन करना है जब चिंतन करेंगे मनन करेंगे तो वो चीजें सही से आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए आशा करता हूँ आपकी आपकी दिवाली बहुत अच्छा रहे और कुछ खुशियाँ आपके जीवन भर के लिए रहें आपके साथ में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी शुभकामना के साथ मुझे रोहन शर्मा जी विकांत राय अंजय श्री को दीजिए इजाजत फिर मिलते हैं